नमस्कार आप सुंदर इडमाधन वन जीरो सेवन पॉइंट एट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हमारे साथ आज विशेष गणेश दत्त जोशी जी नेपाल से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है बिजनेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस उनका है तो आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में बैठे हुए हैं गणेश दत्त जोशी और आध्यात्मिक जो समागम चल रहा है यहाँ पर ग्लोबल सबमीट जिसको कहते हैं वैश्विक सम्मेलन शिखर सम्मेलन तो उसमें भाग ले रहे हैं और अध्यात्म अनुभव भी कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से गणेश दत्त जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद कैसे है हैं आप एकदम ठीक हैं अच्छा यहाँ मधुबन में आने से और आराम ऐसी अनुभूति <laughs> हो रही अब हमने तो सोचा भी नहीं था ये कार्यक्रम ऐसा होगा इतना शांत वातावरण इतना स्ट्रक्चर ये जो मैनेजमेंट है बस इससे खुश हैं इतने आदमी दसों हजार को आदमी कोई तकलीफ नहीं है खाना खाओ तुरंत पाँच मिनट में सबका कहानी ख़त्म ये है इसलिए ये बहुत यहाँ के लोग सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इतना मैनेजमेंट किया है मधुबनी में हमारे माता बहन जी हुआ जो इसके फाउंडर मेम्बर हैं सब को हमें धन्यवाद देना चाहूँगा <laughs> तो आप वैसे आपका प्रोफेशन क्या है हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं नेपाल में आ, भाई हमारे भी लगे हैं हम भी लगते हैं इसमें अच्छा जी ये कार्यक्रम तो हमको भी अब आने का कभी टाइम नहीं मिला कभी कुछ कभी कुछ ऐसा ही हुआ आने का तो मन था माउंट माउंट वाउंटॉप तो करते थे मगर अब टाइम नहीं मिला तो इस बार तो हमने कहा चलते ही हैं दशहरे का टाइम भी था अब दशहरा तो हमारे वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है फिर भी हमने कहा आठ नौ दिन लग जाएगा तो कोई बात नहीं दशहरा तो अब दोबारा आ जाएगी टैम <laughs> फिर ये सीमित भी है बड़ा प्रोग्राम भी है ना ये राष्ट्रपति आने वाला कार्यक्रम है बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ हैं डॉक्टर हैं मतलब देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनका जो भाषण हमने सुना उनका प्रवचन सुना इससे बहुत आराम भी हुआ लोग ध्यान ध्यानमग्न हैं मतलब इंडिया बनाने में लोग कैसे का आगे बढ़ाए करके उनके जो स्पीच दिया उससे लगता है कि सब एकदम जागरूक जागरूक हैं आध्यात्मिक हैं चढ़ फड़क इस आराम से मतलब ये हमको अनुभव हुआ यहाँ से बड़े बड़े विद्वान लोगों का प्रवचन कहाँ मिलता इसे? है इसे ये जगह तो, तो मिलता ही नहीं है सही बात है सब लोग एक जगह राष्ट्र <coughs> राज्यपाल हैं मुख्यमंत्री तो कितने हैं मंत्री का तो ठेकाना ही नहीं है और विद्वान लोग भी हैं सब सब विषय के प्रोफेसर लोग हैं तो क्या है कि ये चीज़ में बैठना ही में उत्तम है इनका अब जो भाषण है इनका जो मंतव्य है वो तो हर जगह मिलेगा ही नहीं तो बाद, बाद, बाद से मिलने वाली चीज़ है सभी के ग्रह दशा में नहीं होता इस चीज़ तो इस साल मेरे मेर में अपने को भाग्य में नहीं समझूंगा जो सबको इनका हमने उनकी बात सुना दिया कैसा है क्या हो रहा है कह के इसमें हम खुश रहें आप लोगों को धन्यवाद हैं हमको भी मौका दिया इस फिल्म में बोलने का नहीं तो कहाँ मिलता है सभी को चांस बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है और ये जो बिजनेस है आपका क्या पुस्तमी बिजनेस है या ये पुस्तमी है अब हमारे पिताजी से शुरू हुआ अच्छा, च्छा, पहले च्छा, तो छोटा छोटा बिजनेस था अब कंस्ट्रक्शन अभी अभी बड़ा बड़ा हुआ पहले तो सामान्य था तो बढ़ते बढ़ते हम लोग ने भाई साहब ने बढ़ाया उसमें थोड़ा हमने भी बढ़ाया तो वही ठीक है अभी स्थिति फिर नेपाल की अच्छी नहीं लग रही है अभी ये कोरोना के बाद सब आर्थिक स्थिति मंदी हो रही है वहाँ भी अब यहाँ इंडिया तो क्या है कि सब अपना सब चीज़ है वहाँ तो सब खरीद के खाना है तो न उद्योग है न धंधा है न कुछ नहीं है अब तब तो इतना प्रगति नहीं हो पा रही है ना देश की अब जब इंडिया में तो अपना माल है कोई नहीं भी दे तो एक साल तो वैसे भी इंडिया अपना सामान से गुजरा करेगा हमारे वहाँ तो दो दिन बंद हो गया तो खेले ख़त्म हो गए अच्छा जी ये है इंडिया ने एक बार नाकाबंदी लगाई वहाँ हाकार पड़ गए कुछ है ही नहीं अपने तरफ से कि जैसे हम लॉ बीस दिन भी एक महीना भी रह तो हम लोग हमारे पास है कह कुछ नहीं है दस दिन के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है स्टॉक तब तो यह है कि हमारा पड़ोसी देश है इंडिया यहाँ से हमको हेल्प भी हुए हर जगह से कोई भी समस्या है चलो भाई दो नेपाल को इसका बनाओ कल्याण करो मोदी जी भी ऐसी हैं नेपाल के प्रति झुकाव हैं चलो नेपाल पड़ोसी देश को आगे बढ़ाने से भी उस दोनों को तरह क्योंकि गरीब है एक ऊपर जा रहे हैं तो भाई वहाँ भी तो सुनते एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है तो फिर उनके झगड़ा होने का संभावना ज्यादा रहता है सब अपने अपने रहेगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा ना कोई अपने खोजेगा अपना खाओ अपना कमाओ ये है तो अब परिस्थिति देश की ऐसी चल रही गुजरा आर्थिक मंदी के कारण से एक्टिविटी उतना नहीं हो पा रही है बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जो आपने अनुभव किया है उसे बताया और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमिट में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही हैं अब एक तो ग्लोबल आप जो जो अभी ये पर्यावरण में सबका ध्यान पर्यावरण में है ये लोग सभी विद्वान लोग ने इसी की बात में किया राज्यपाल ने इसी ने किया सब जो है मतलब अब हमारा कैसे इसको ठीक किया जाए अब तो बात उसी में आई दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है जिस समय ठंडी है ठंडी नहीं हो रही जब गर्म होना चाहिए नहीं हो रहा है तो सब परिवर्तन हो रहा है इस कारण से उसको आप कैसे लाएँ और तो सब बन रहा है तो ये चीज़ तो बनने वाली चीज़ नहीं छू तो अभी से हम लोग देखेंगे तभी तो जाके कुछ सफलता मिलेगी जैसे हमारे नेपाल के हिमालय पगले हैं उसमें हिमालय में ह्यूँ नहीं रह रहा बर्फ नहीं हो रहा है अब परिस्थिति सब बदल रही है ये बाड़ी अभी आ रही है इस महीने तो आता ही नहीं है अभी आ रहा नेपाल में बाड़ी देखिए क्या है कि परिवर्तन मौसम परिवर्तन कारण से ये स्थिति आ रही नेपाल में सब जगह है विश्व वाइड है सब जगह आ रहा है ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कैसे इसको बदला बदल सकते हैं अब इसको बदलने में तो आप इतना हमको तो अपना सब दन लोग तो हमने बात सुनी अब हम अपने तरफ से तो क्या बोलते हैं ऐसा करना चाहिए कि कर इतने लेवल में तो हम पहुँचे नहीं हैं फिर भी जो हमने सुना है आप पर्यावरण को बचाओ कैसे पर्यावरण को आगे बढ़ाना है सोलार लगाने से होगा कि या हाइड्रो पावर लगाने से होगा कि अब जो कोयला दुनिया भर का महामारी जिसमें चल रहा है इससे कुछ ये चीज़ कम करते करते करते करते जागे आइए लाइन में नहीं तो और आने का चांस ही नहीं हो रहा है बिल्कुल पहाड़ पर परिवर्तन सब हो रहा है अब ये समस्या विश्व में है कोई नेपाल भारत की समस्या नहीं कि ये नहीं। तो हर जगह परिवर्तन हो रहा है नहीं, नहीं, नहीं। ये है समस्या देश की अब ये लोग हमने सब सुना सबकी बात अच्छी लगी सब इसमें है मूलभ यह है कि सबका चिंता है ये तो बात आई कि सारे विद्वान लोग जो हैं नेता लोग जो हैं प्रोफेसर जो हैं उनको भी सबको चिंता है कि ये पर्यावरण कैसे बचाएं? अब एक सूत्रीय मांग देश का उसी में लगेगा जैसा लगता है और काम तो होता रहेगा और सड़क बनेगी वो बनेगा उद्योग क्षेत्र बंदे रहेंगे मतलब इसमें भी तो अब सबका ध्यान इसमें गया कि इसको हम पर्यावरण कैसे बचाएँ आप कैसे बचाएँ तो सबका ध्यान है बहुत बात सुनी मैंने सबका चिंता है इसमें कि कैसे ये देश की स्थिति पर्यावरण कैसे बचाएँ कोई नेपाल भारत की समस्या नहीं है ये तो विश्व भर की समस्या है अब इसमें क्या करके होगा सोलार लगा हो के कि बिजली लगा हो के होगागे और जो धुआने वाली चीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम घूमें सबका ध्यान इसी में है तो कुछ न कुछ होगा आशा करें भविष्य में बिल्कुल नहीं तो परिवर्तन तो प्रकृति ने तो परिवर्तन देखा दिया भाई तुम तो लोग ऐसे कर रहे हो हम ऐसे करेंगे अपना हर समय अभी तो परिवर्तन ही हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल ठहाना कुछ करने हो रहा है कब ठंडी हो जाएगी कब गर्म हो जाएगा कभी क्या हो जाएगा ये पता नहीं हो रहा है mm -hmm. तो इस कारण से आप प्रकृति को जरा प्रकृति बचेगी तो सब, बचेंगे। सब बचेंगे। बचेगा बाकी तो कुछ और तो होता रहेगा क्या, क्या है एक दिन भात नहीं खाएंगे तो बचेगा आदमी इससे तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा जाएगा ना देश में ये है जी गणेश धर्ति बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें आपके मनोभाव समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कुदरत को बचाएँ पर्यावरण को सुंदर और समृद्ध बनाएँ इसके लिए सभी लोग चिंता कर रहे हैं और इसी विषय को लेकर आज का शाम का क्षेत्र भी हुआ जिसे आपने सुना तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम हाँ श्रोता को सबको अब हम यह मधुबनी में आए हैं यहाँ आने वाले सभी को हम प्रणाम करना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आए ये तो ये क्षेत्र में सबको आना चाहिए देखना भी चाहिए देखने से भी आदमी को संतुष्टि मिलती है यहाँ का मैनेजमेंट क्या है यहाँ का कैसे कर रहे हैं इतना व्यवस्थापन किसी से कोई पैसा तो मांग नहीं रहा है hmm. तो व्यवस्था हो रहा है इतना स्ट्रक्चर का काम हो रहा है इतना बिल्डिंग बन रही है सबका व्यवस्था है कि कोई अपने अपने टाइम में सब फिट फिटफाट हैं यहाँ तो सेवा का ऐसी है कि स्वार्थ में सेवा नहीं है हाँ मेरे तो आठ घंटे हो गए मैं तो निकल जाऊँ ये नहीं ईमानदारी से मैंने देखा जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से मन लगा के इसमें ध्यान है उनका कि इसको कैसे और जगह तो नहीं होता ऐसा वो आठ हाँ चलो ये नहीं है यहाँ तो समर्पण है कैसे अच्छा होगा आप भूखे भी रहेंगे नहीं भी खाएंगे तो और कैसे आने वाले को अतिथि को स्वागत करने वाले है ना स्थिति ये तब बहुत अच्छा है ऐसा हमने भी मौका मिला इस साल बहुत कुछ है फिर आएंगे हम अभी आने का चांस मिल गया देखा मैंने कि आना जरूरी है इस जगह दिन नहीं भी बैठ पाएंगे तो दो दिन बैठो यहाँ का सिस्टम देखने से सबको बात बनेगी ना नहीं देखेंगे तो कहाँ हमको पता ही नहीं था मधुबन मधुबनी कहते हो होगा फिर अभी इतना इतना व्यवस्थापन है ये एक प्रदेश बराबर का है ये हमारे नेपाल का प्रदेश बराबर है ये इतना जगह में है ये फिर इतने इसका व्यवस्था मिलाना इसका मैनेजमेंट करना इतना आदमी को सब अपने अपने लाइन में लगे हैं ईमानदारी के साथ ये सबसे बड़ा है हम भी खुश हैं हमारे वहाँ भी ऐसा हो जाए भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके ध्यान में आ जाए मन तो है आदमी का मन बदल जाए तो सब काम बन जाएगा और मन ही नहीं बदला सब का वही काम रहा तो कैसे अपने का यहाँ आएगा आदमी वो 100 परसेंट नहीं सुधरेगा तो 50 परसेंट सुधर के जाएगा <laughs> मेरा तो ये हमने जो देखा 50 परसेंट आदमी का मन परिवर्तन हो जाएगा जी जी जी जो मंगसारी है वो भी छोड़ेंगे जैसे लगता है मैं पचास वो भी यहाँ से जागे वो भी तय कर देंगे खाने पीने वाले हैं वो भी छूट जाएंगे अब एक ही बार तो पूरा नहीं भी होगा तो पचास साठ परसेंट मेरा विचार है कि इतना फर्क पड़ जाएगा जरूर एक <laughs> ये देखा है मैंने तो आना जरूरी है सबको मैं तो ये आह्वान करता हूँ कि आइए देखिए देखिए और समझिए कोई को, बहुत खर्चा भी नहीं है कुछ नहीं है ऐमान आओ खाओ मजे से शुद्ध खाना है शुद्ध भोजन है अपना इसको इससे तो बढ़ता जाएगा हम दस आदमी कहेंगे दस आदमी सब देखो नेपाल से तो इतने आए हैं कि बहुत ज्यादा आए और देश विदेश से है विश्व से अब भारत नेपाल से तो है ही है तो सबको एक बार यहाँ पहुँचे ये पहुँचने से कुछ न कुछ शिक्षा मिल के ही जाएगा आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा बिल्कुल यही है मेरा चलिए गणेश दत्त जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आप लोगों मधुबन एफ कमेटी को फ्री धन्यवाद है आप लोगों को विशेष धन्यवाद है जो आपको मौका दिया मेरे को इसीलिए बिल्कुल शुक्रिया चलिए मित्रों अभी आप सुन रहे थे गणेश दत्त जोशी जी को आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बात कर गीत सुनते रहो मस्कुर आते रहो